महाभारत आदि पर्व अधिक आदिपर्व तयश्धतमोध्याय राजकुमर का रंगभूमि दिखाना रंगभूमें अस्त्रकौशलिखाना वय सम्पावाच कस्त्रा धातराष्ट्रश्च पांडुपुत्राश्चत दृष्टि द्रोड़ो ब्रविद्राजंधतराष्ट्रम जनेश्वर कृपया सौमदत्त बाक गांगेयस्य संसानिध्ये व्यास्य विदुर वह संपान जी कहते हैं भारत जब द्रोण ने देखा कि धृतराष्ट्र के पुत्र तथा पांडव अस्त्रविद्या की शिक्षा समाप्त कर चुके तब उन्होंने कृपाचार्य सोमरत्त बुद्धिमान बाल्हिक गंगानंदन भीष्म महर्षि व्यास तथा विदुर जी के निकट राजा धृतराष्ट्र से कहा राजन सम प्राप्त विद्या कुमाराकुरसम ते दर्शयेजुस्वाम शिक्षा राजन नुमते तब अं। तब तो ब्रवीण महाराज प्रहिष्टेनातरात्मां राजन आपके कुमार अस्त्र विद्या की शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं कुरुश्रेष्ठ यदि आपकी अनुमति हो तो वे अपनी सीखी हुई अस्त्र संचालन की कला का प्रदर्शन करें यह सुनकर महाराज धृतराष्ट्र अत्यंत प्रसन्न चित्त से बोले धृतराष्ट्र धृतराष्ट्रवाच भारद्वाज महत्म ते द्विज सतम धृतराष्ट्र ने कहा द्विश्रेष्ठ भरद्वाज नंदन आपने राजकुमारों को अस्त्र की शिक्षा देकर बहुत बड़ा कार्य किया है यदाणुमन्य से कालम यस्मिन देशे यथा यथा तथा तथा विधान स्वय आज्ञापय स्व आप कुमारों के अस्त्र शिक्षा के प्रदर्शन के लिए जब जो समय ठीक समझें स्थान पर जिस जिस प्रकार का प्रबंध आवश्यक माने उस उस तरह की तैयारी करने के लिए स्वयं ही मुझे आज्ञा दे स्पृहिया पुरुषाण सचक्षुषा अस्त्र हे तो ये मे दक्षिंपुत्र आज मैं नेत्रहीन होने के कारण दुखी होकर दिन के पास आंखें हैं उन मनुष्यों के सुख और सौभाग्य को पाने के लिए तरस रहा हूँ क्योंकि वे अस्त्र कौशल का प्रदर्शन करने के लिए भांति भांति के पराक्रम करने वाले मेरे पुत्रों को देखेंगे छत्तर यद गुरु भ्रवे ब्रवेते कुरुत तथा हे दृषम प्रियम मंडे भविता धर्म वत्सल आचार्य से इतना कहकर राजा धृतराष्ट्र विदुर से बोले धर्मवत्सल विदुर गुरु द्रोणाचार्य जो काम जैसे कहते हैं उसी प्रकार उसे करो मेरी राय में इसके समान प्रिय कार्य दूसरा नहीं होगा तथो राज आमंत्र निर्गदो विदुर भारतद्वाजो भारद्वाजो महाप्राज्यो मापया मात मेधिम राजा की आज्ञा लेकर विदुर जी आचार्य द्रोण के साथ बाहर निकले महाबुद्धिमान भरद्वाज नंदन द्रोण ने रंगमंडप के लिए एक भूमि पसंद की और उसका माप करवाया समाम निर्ण, तस्यां ृक्षा निर्गुल्मादक प्रश्रवणावताक्रे ऋत नक्षत्रपूजि अवकुष्टे सामजे चमदतांबर रंगभूम सुबेत्ल शास्त्रेषम यथाविधि प्रेक्षागारम से चक्रस्ते तस्य शिन राज सर्वायुोपेत स्त्रीण नष मंचास्यासु तपुलां क्षुत्रोपेता शिविकाश महाधना वह भूमि समतल थी उसमें वृक्ष या झाड़ शंखाड़ नहीं थे वह उत्तर दिशा की ओर निजी थी वक्ताओं में श्रेष्ठ द्रोण ने वास्तुपूजन देखने के लिए डिंडिम घोष कार करा के वीर समुदाय को आमंत्रित किया और उत्तम नक्षत्र से युक्त तिथि में उस भूमि पर वास्तु पूजन किया तत्पश्चात उनके शिल्पियों ने उस रंगभूमि में वास्तुशास्त्र के अनुसार पूर्वक एक अति विशाल प्रेक्षा गृह की नींव डाली तथा राजा और राज घराने की स्त्रियों के बैठने के लिए वहाँ सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सम्पन्न बहुत सुंदर भवन बनाया जनपद के लोगों ने अपने बैठने के लिए वहां ऊंचे और विशाल मंच बनवाए तथा स्त्रियों को लाने के लिए बहुमूल्य शिविकाएँ तैयार कराई जो उत्सव या नाटक आदि को सुविधापूर्वक देखने के उद्देश्य से बनाया गया हो उसे प्रेक्षागृह या प्रेक्षा भवन कहते हैं तस्म तत् प्राप्ते राजा सतचिव राम प्रमुख पीछे कृपं चाचार्य सतम बालीक सोमदत्त चूरी स्रवसम चुनालियादा नगरा ब मुक्ताजाक्षिप्त वैधुर्यमशोभित सात कुंभम दिव्यं प्रेक्षागार मुगत तत्शाद तो निश्चिन् आया तब मंत्रियों सहित राजा धित्राष्ट्र भीष्मजी तथा आचार्य प्रवर कृपा को आगे करके बाल्धी सोमदत्त भूरी श्रभा तथा अनान्य कौरवों और मंत्रियों को साथ ले नगर से बाहर उस दिव्य प्रेक्षागृह में आए उसमें मोतियों की झालरी लगी थी वह दूरमणियों से उस भवन को सजाया गया था तथा उसकी दीवारों में स्वर्णखंड मढ़े गए थे गांधारे च महाभागा कुकु चयता श्रियश्च राग सर्वा सा संप्रेश हर्षा दुर्हुर्मचा मेरू देव श्रिय यता ब्राह्मण क्षत्रियाद चातुर्णम चा पुरा धतने सुसम्याणता छणेडई का तथा दर्शन एव सू जगाम विजय वीरों में श्रेष्ठ जन्मे जय परम सौभाग्यशाली गांधारी कुंती तथा राजभवन की सभी स्त्रियां वस्त्राभूषणों से सच कर दास दासियों और आवश्यक सामग्रियों के साथ उस भवन में आई तथा जैसे देवांगनाएं ने पर्वत पर चढ़ती हैं उसी प्रकार वे हर्षपूर्वक मंचों पर चढ़ गई ब्राह्मण क्षत्रिय आदि चारों वर्णों के लोग कुमारों का अस्त्र कौशल देखने की इच्छा से तुरंत नगर में से निकलकर आ गए क्षण भर में वहाँ विशाल जमस समुदाय एकत्र हो गया प्रवादित्रहे जन कौतूहल महानव इव क्षुब्ध समाज सौभव तदाम अनेक प्रकार के बाजों के बजने से तथा मनुष्यों के बढ़ते हुए कौतूहल से वह जन समूह उस समय क्षुब्ध महासागर के समान जान पड़ता था तथा शुक्लां शुक्ल यज्ञो पवीतान शुक्ल केश शीतमश्रो शुक्ल माल्यापन रंग मध्यम तदाचार्य सपुत्र प्रवेश नभो जलंधरे हीनम सांगारक इं समान तर श्वेत वस्त्र और श्वेत यज्ञोपवी धारण किए आचार्य द्रोण ने अपने पुत्र अश्वस्थामा के साथ रंगभूमि में प्रवेश किया मानो मेघ रहित आकाश में चंद्रमा ने मंगल के साथ पदार्पण किया हो आचार्य के सिर और दाढ़ी मूछ के बाल सफेद हो गए थे वे श्वेत पुष्पों की माला और श्वेत चंदन से सुशोभित हो रहे थे स यथा चक्रमास मंगलानों में श्रेष्ठ द्रोण ने यथा समय देव पूजा की और श्रेष्ठ मंत्रवेदता ब्राह्मणों से मंगल पाठ करवाया सुवर्ण मरी रत्ना वस्त्रणी विविधा च प्रदौ दक्षिणाम राजा च पुण्य समनम शस्त्रोपकरण धराह उस समय राजा धित राष्ट्र ने सुवर्ण मणि रत्न तथा तो नाना प्रकार के वस्त्र आचार्य द्रोण और कृप को दक्षिणा रूप में दिए फिर सुख में पुण्याहवाचन तथा दान होम आदि पुण्य कर्मों के अनंतर नाना प्रकार के शस्त्र सामग्री लेकर बहुत से मनुष्यों ने उस रंग मंडप में प्रवेश किया ततो बद्धांगणाम बद्ध कक्षा महारथा बद्ध तूाधनुम विभर सभा इसके बाद भरत वंशो में श्रेष्ठ वे वीर राजकुमार बड़े बड़े रथों के साथ दस्ताने पहने कमर कसे पीठ पर तुड़ीर बांधे और धनुष लिए हुए उस रंग मंडप के भीतर आए अनुजैष्ठम तेतः तत्र पुरगमा रण मध्य स्थित द्रोणम अभिवाद्य नरषा पूजा चक्र यथान्या द्रोणस चृप से च नर युधिष्ठिर आदि उन राजकुमारों ने जेठे छोटे के क्रम से स्थित हो उस रंगभूमि के मध्य भाग में बैठे हुए आचार्य द्रोण को प्रणाम करके द्रोण और कृप दोनों आचार्यों की यथोचित पूजा की आशिर प्रयुक्ता भी सर्वे संघ साह अभिवाद्य पुनः सस्त्रान शस्त्रान समन्वितान रक्तचंदन संश्र ही स्वयं आर्चंतौरवाक्तचंदन दिग्ध सर्वे सर्वेक्तपताे रोचना द्रोड़ नमुज्ञाता गृह्यशस्त्र पर तपा धनुष पूर्व संग्रह्य तप्त कांचन भूषिता सज्ञा विविधा शरियसन्धा कौरवा जा घोषण तल घोषणा भूतान महावीर कुमारा परमात फिर उनसे आशीर्वाद पाकर उन, पा उन सबका मन प्रसन्न हो गया तत्पश्चात पूजा के पुष्पों से आच्छादित अस्त्र शस्त्रों को प्रणाम करके कौरवों ने रक्त चंदन और फूलों द्वारा पुनः स्वयं उनका पूजन किया ये सब के सब लाल चंदन से चर्चित तथा लाल रंग की मालाओं से विभूषित थे सबके रथों पर लाल रंग की पताकाएं थीं सभी के नेत्रों के कोने लाल रंग के थे तदनंतर तपाए हुए स्वर्ण के आभूषणों से विभूषित एवं शत्रुओं को संताप देने वाले कौरव राजकुमारों ने आचार्य द्रोण की आज्ञा पाकर पहले अपने अस्त्र एवं धनुष लेकर डोरी चढ़ाई और उस पर भाँच भाँच के आकृति के बाणों का संधान करके प्रत्यन्तता का टंकार करते और ताल ठोकते हुए समस्त प्राणियों का आदर किया तत्पश्चात वे महापराक्रमी राजकुमार वहां परम अद्भुत अस्त्र कौशल प्रकट करने लगे भया के मेरे मनुजा मनुजाधम परे वृक्षा चंक्रमिता कितने ही मनुष्य बाण लग जाने के डर से अपना मस्तक झुका देते थे दूसरे लोग अत्यंत विस्मित होकर बिना किसी भय के सब कुछ देखते थे ते स्म लक्षाणी विविध उर्णी नामांक शोभित विविध लाघव रुहय तो वाजभिर वे राजकुमार घोड़ों पर सवार हो अपने नाम के अक्षरों से सुशोभित और बड़ी फूर्ति के साथ छोड़े हुए नाना प्रकार के बाणों द्वारा शीघ्रतापूर्वक लक्ष्य भेद करने लगे तत्कुमार बलम तत्र गृहत सरका मृक गंधर्व नगराकार प्रेक्षते विस्मिता भवन धनुष लिए हुए राजकुमारों के उस समुदाय को गंधर्व नगर के समान अद्भुत देख वहां समस्त दर्शक आश्चर्यचकित हो गए सहसा चुक्रे नहस्र सोल्ल नये राह साध साध्वे से भारत जन्मेजय जाये सैकड़ों और हजारों की संख्या में एक एक जगह बैठे हुए लोग आश्चर्य चरकित नेत्रों से देखते हुए सहसा साध साधु वाह वाह कहकर कोलाहल मचा देते थे कृतवा धनुष थे मार्गान रथचर्या चाक गज पृष्ठ च निध च महाबल उन महाबली राजकुमारों ने पहले धनुष मार्ग के पैतरे दिखाए तदनंतर रथ संचालन के विविध मार्गों शीघ्र ले जाना लौट लाना लौटा लाना दाएँ बाएँ और मंडलाकार चलाना आदि का अवलोकन कराया फिर कुश्ती लड़ने तथा हाथी और घोड़े की पीठ पर बैठकर युद्ध करने की चातुरी का परिचय दिया गृहित ततो चरमाण तथो भूय प्रहारि सरुमार्गान यथोदिष्टान चेरु सर्वासुभूमिशू इसके बाद वे ढाल और तलवार लेकर एक दूसरे पर प्रहार करते हुए खड्ग चलाने के शास्त्रोक्त मार्ग ऊपर नीचे और अगल बगल में घुमाने की कला का प्रदर्शन करने लगे उन्होंने रथ हाथी घोड़े और भूमि इन सभी भूमियों पर यह युद्ध कौशल दिखाया लाघवम सौष्ठवम शोभा सो सिरहत्वम दृढ़ दुत्रेषा प्रयोगम खड़ग चरम दर्शकों ने उन सब के ढाल तलवार के प्रयोगों को देख उस काल में उनकी फूर्ति चतुर्ता शोभा स्थिरता और मुट्ठी की दृढ़ता का अवलोकन किया अचत नित्य संघ्रष्ट सुधन बृकोदर अवतीर्ण गृंगा विवाचलो तदनंतर सदा एक दूसरे को जीतने का उत्साह रखने वाले दुर्योधन और भीमसेन हाथ में गदा लिए रंगभूमि में उतरे। उस समय वे एक एक शिखर वाले दो पर्वतों के भांति शोभा पा रहे थे बद्ध कथ महाबाह पौर से पर्यवस्थित तो, तो हे तो समदावि वे दोनों महाबाहू कमर कसकर पुरुषार्थ दिखाने के लिए आमने सामने डट कर खड़े थे और गर्जना कर रहे थे मानो दो मतवाले गजराज किसी हंसने के लिए एक दूसरे से भिड़ना चाहते और चिग्घाड़ते हों तो प्रदक्षिण सव्य रे मंडला रे महाबल हो समदावे तुरमंडल गो समावि वे धोरो महाबलों महाबली योद्धा अपने अपने गदा को दाएं बाय मंडलाकार घुमाते हुए दो मत हाथियों की भांति मंडल के भीतर विचरने लगे विद्रोधित विद्रोधित्रधरिया पांडवार कुमाराण विचे तम विदुधित राष्ट्र को और पांडव कुंती गांधारी को उन राजकुमारों की सारी चेष्टाएं बताती जाती थीं। इति श्री महाभारती आदि परवड़ी सम्भो परवड़ी अस्त्र दर्शन शमोध्या इस प्रकार से महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में अस्त्र कौशल दर्शन विषयक एक अध्याय पूरा हुआ